महाभारतक्रिष्टीतमोध्याय कर्ण, कर्ण द्वारा नकुल नकु सहित युधिषि पराजय एवं पीड़ित होकर का अपनी छावनी में जाकर करना संजय कर्णोपि सरजाले के आना महार्न व्यधमत परमेशन अग्रता पर्यवस्थितान संजय कहते राजन कर्ण भी अपने बाण समूह से सामने खड़े हुए महाधनुधर कई कई महारथियों का विनाश करने लगा तम वृत मनाना ये निवारण रथान पंच शान कर्ण प्राण जमसाधन कर्ण को रोकने के लिए प्रयत्न करने वाले 500 रथियों को उसने यम लोग पहुंचा दिया प्रपीडिता कर्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हुए पांडव योद्धा युद्ध स्थल में राधा पुत्र कर्ण को असह्य देखकर भीमसेन के पास चले आए रेक एक उपाध्यवत तदनंतर कर्ण ने अपने बाणों के समूह से पांडव की रथ सेना को अनेक भागों में विदर्ण करके एकमात्र रथ के द्वारा ही युधे पर धावा किया सेना दिवे समारम मारण बिछत यमजोर्मद्यक वीर शनिजह तम विचेतसादराजान दुर्योधन तीर्तया उस में वीर दानों से होकर से होकर हो रहे थे और नकुल सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे उस अवस्था में राजा युधिष्ठिर के पास पहुँच कर पुत्र कर्ण दुर्योधन के हित की इच्छा से परम उत्तम तीन तीखे बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल कर दिया तथे चतुरोकार राजा, चतुर चतुरो राजा युद्ष्टिन ने भी राधा पुत्र कर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, फिर तीन बाणों से सारथी को और चार से चारों घोड़ों को घायल कर दिया चक्ररक्ष मातृपुत्रौ परपू त्य धावता कर्णम राजभरी शत्रु को संताप देने वाले नकुल और सहदेव राजा के चक्र रक्षते। वे दोनों भी यह सोचकर कर्ण की ओर दौड़े कि राजा का डाले। राधेय अभ्यम नकुल नकुल और सहदेव दोनों भाई उत्तम प्रयत्न का सहारा लेकर राधा पुत्र कर्ण पर पृथक पृथक बाणों की वर्षा करने लगे तथा सूत पुत्र प्रतापवान महात्मा अरिंदम इसी प्रकार प्रतापी पुत्र ने भी तेज धार वाले दो भल्लों द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों महामनुष्य वीरों को घायल कर दिया दंत बर्णा सुरा दे वो नज खान बन जबान युधिश्य संग्राम ए काल हयो तमहान जिनके पूछ और गर्दन के बाल काले तथा शरीर का रंग श्वेत था और जो मन के समान तीव्र वेग से चलने वाले थे युधि के उन उत्तम घोड़ों को संग्राम भूमि में राधा पुत्र कर्ण ने मार डाला ततो ततो तत पल शिस्त्रणम पात कौंतेय्च महे श्वास प्रसन्नुसूत तत्पश्चात महाधनुत पुत्र ने हसते हुए थे एक दूसरे भल्ल के द्वारा कुंती कुमार के को नीचे गिरा दिया। महाद्री पुत्र इसी प्रकार प्रतापी ने बुद्धिमान महाद्री कुमार नकुल के भी घोड़ों को मारकर ऐसा दंड और धनुष को भी काट दिया तौहता तो भूमृत भिख भ्रातरा सहदे एवं रथों के नष्ट हो जाने पर अत्यंत घायल हुए वे दोनों भाई पांडव उस समय सहदेव के रथ पर जा चढ़े। तो का संहार करने वाले मामा मद्राज सन ने उन दोनों भाइयों को रथहीन हुआ देख पा राधा पुत्र फर्ण से कहा यो योद्यमार आज तुम्हें कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करना है फिर अत्यंत रोष में भरकर धर्म के राज के साथ किस जूझ रहे हो क्षीण श्रास्त्र कवच क्षीण बाणो शांत सारथि बाहर आर्थमा साध्य राधेय उपहासो भविष्य इनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हैं तीर और तर्कस भी कट गए हैं सारथी और घोड़े भी थके हुए हैं तथा शत्रुओं ने इन्हें अस्त्रों द्वारा आच्छादित कर दिया है राधा नंदन, अर्जुन के सामने पहुंचकर तुम उपहास के पात्र बन जाओगे एवं मुक्तर्णस्तुमद्राज संयुग तथ संदिष्ठ सरक्ष रहस्य समणस्यु शल कर्ण पूर्व रोष में भरकर कर को बाणों द्वारा पीड़ित करता रहा माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल को देखे बाणों से घायल करके कर्ण हंसकर समरांगण में बाणों के प्रहार से युदेटिर को युद्ध से विमुख कर दिया तथा सल्ल अप्रहस्य इधम कर्णम पुनर्वाच तब ने के वध का निश्चय किए अत्यंत क्रोध में रथ पर बैठे हुए कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा राष्ट्रे नाथम धे तो राधे किम ते हवा युधि राधापुत्र दुर्योधन ने जिनसे जूझने के लिए तुम्हारा सदा सम्मान किया है उन कुंती कुमार अर्जुन को मारो युधिठिर का वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा हते पार्थ यस््रुव सर्वान्था तस्तराष्ट्रे तो ध्रोजय इनके मारे जाने पर अर्जुन निश्चय हमारे सारे महारथियों को जीत लेंगे परंतु अर्जुन के मारे जाने पर पुत्र दुर्योधन की विजय अवश्यम्भावी है ध्वजों दृश्यते तस्च मनोसुमान एडम जहे महाबाहो किम ते हवा महाबाहो अर्जुन का यह सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वज दिखाई देता है तुम इन्हीं को मारो युधिषि का वध करने से तुम्हारा क्या लाभ है तो चाप और शब्द कृष्ण अर्जुन शख बजा रहे हैं जिनका यह महान शब्द सुनाई पड़ता है वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान उनके धनुष का यह गंभीर घोष गो, कानों में पड़ रहा है असो नि रथोदारान अर्जुन वृष्टिभ नह नाम कर्ण, कर्ण ये अर्जुन अपने की से बड़े-बड़े का करते हुए हमारी सारी सेना को काल का ग्रास बना रहा युद्ध स्थल में इनकी ओर तो देखो पृष्ठ रक्षो चूर च युधाम चाशिव ही सूरश चक्रम रक्षत सा चाश चक्रक्षति दक्षिणी अर्जुन के पृष्ठभाग की रक्षा युदाम और उत्तम कर रहे हैं सौर्य संपन्न सात्य के उनके उत्तर भाई चक्र की रक्षा करते हैं और धृष्ट दाहिने चक्र की भीमसेन से बैराग्याधातराष्ट्रे नुध्यते यथान्या सर्व नोध्य तथा राधे क्रियता मुद्देत नो भीमसेन राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करते हैं राजानंदन हम सब लोग के देखते देखते आज भीमसेन जिस प्रकार उसे मार न डाले वैसा प्रयत्न करो जैसे भी संभव हो हमारे राजा को भीमसेन से छुटकारा मिलना ही चाहिए पश्यडम भीम से यदि चेतविस्मय सुमहान भवेत देखो युद्ध में शोभा पाने वाले दुर्योधन को भीमसेन ने ग्रथ लिया है यदि तुम्हें पाकर वह संकट से छूट जाए तो यह जा महान आश्चर्य की घटना होगी परित्राचीण अभ्येत्य संशय परम ग किम्न माद्री तुम चल कर जीवन के भारी में पड़े हुए राजा राजा दुर्योधन को बचाओ आज कुमार नकुल राजा का वध करके क्या होगा माद्री सुत राज्य श्रुआ राधेय पृथ्वी पते दृष्ट दुर्योधन महाकवे राज्य प्रचोदित अजात पुत्रज मात्रे पुत्रौ चांडवऊ तव अभ्यधावत पर पृथ्वीनाथ शल्य की यवा सुनकर तथा महासमर में दुर्योधन को नीमसेन से ग्रस्त हुआ देखकर सल्ल के वचनों से प्रेरित हो राजा को अधिक चाहने वाला पराक्रमी कर्ण अजातशत्रु युधिष्ठिर और माद्री कुमार पांडपुत्र नकुल सहदेव को छोड़कर आपके पुत्र की रक्षा करने के लिए दौड़ा मद्रराजा प्रणुद्यम अश्वैराकाशगैरिप गर्णे तो कौंते पांडुपुत्रो युधिष्ठि अजस्वै सह देवस् मानी नरेश मद्रास्य के हाके हुए घोड़े ऐसे भाग रहे थे मानो आकाश में उड़ रहे हो कर्ण के चले जाने पर कुंती कुमार पांडपुत्री घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए प्राप्त सेना निवेश अवती छ जल शुभम नकुल और सहदेव के साथ वे नरेश लज्जित होते हुए से तुरंत छावनी में पहुंचकर रथ से उतर पड़े और सुंदर सैया पर लेट गए उस समय उनका सारा शरीर बाणों से छत च्छत विक्षत हो रहा था अपनी तसल्य भ्रजम सुल पीड़ित सौभ्रविध्रा तर पुत्रो महारत वहां उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए तो भी हृदय में जो अपमान का कांटा गढ़ गया था उससे वे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे उस समय राजा दोनों भाई माद्री कुमार महारथी नकुल सहदेव से इस प्रकार बोले युधिषिउ गीरौ यीम व्यवस्थित अनेकम भीमसे पांडवा वासु ग जी युद्धते ने कहा वीर पांडुकुमारो तुम दोनों शीघ्रतापूर्वक जहाँ भीमसेन खड़े हैं वहाँ उनकी सेना में जाओ वहाँ भीमसेन मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए युद्ध कर रहे हैं तथोन रथ महा रथ पुंग तेजस्वी सह देव तेजस्वी भ्रातर यात्वा दुर्गरग्रमोभ सुस्मृि अनेकैसौ तह भ्रातरू तमुपस्थती तदनंतर दूसरा रथ पर बैठकर रथियों से में श्रेष्ठ नकुल और तेजस्वी सहदेव वे दोनों शत्रुसूदन बंधु तीब्र वेग वाले घोड़ों द्वारा भीमसेन के पास जा पहुँचे फिर वे दोनों बलवान भाई भीमसेन के सैनिकों के साथ खड़े होकर युद्ध करने लगे इतिश्री महाभारते कर्ण परवड़ी धर्मापया त्रिष्ठ तमो अध्याय हम इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का पलायन भी शब तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ